महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व द्वादाधिक्शत तमोध्याय निषिद्ध आचरण के त्याग सत्व सत्वज और तम के कार्य एवं परिणाम का तथा सत्व गुण के सेवन का उपदेश भीष्म प्रवृत्ते लक्षणों धर्मो यहाँ से तेजा विज्ञानिष्ठात न नरोचते विष्व जी कहते हैं राजन कर्मनिष्ठ पुरुषों को जिस प्रकार प्रवृत्ति धर्म की उपलब्धि होती है वही उन्हें अच्छा लगता है उसी प्रकार जो ज्ञान में निष्ठा रखने वाले हैं उन्हें ज्ञान के सिवा दूसरी कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती दुर्लभ वेद विद्वान् वेदोक्तु व्यवस्थिता प्रयोजन महत्व तो मार्ग में क्षंत्र संस्तुत वेदों के विद्वान और वेदोक्त कर्मों में निष्ठा रखने वाले पुरुष प्राय दुर्लभ हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं वे पुरुष वेदोक्त दोनों मार्गों में से जो अधिक महत्वपूर्ण होने कारण के कारण सबके द्वारा प्रशंसित है उस मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं ृत्तमेतर तो सत्पुरुषों ने सदा इसी मार्ग को ग्रहण किया है अतः यही अन्य एवं निर्दोष है यह वह बुद्धि है जिसके द्वारा चलकर मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है शरीर वनोपादत्ते मोहा सर्वान् परिग्रहा क्रोध लोभा युक्त राजम जो देहाभिमानी है वह मोहवश क्रोध लोभ आदि राजस तामस भाव से युक्त होकर सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रह में लग जाता है ना नुद्धमाचरे तस्म अभि संदेहयापन कर्मणा विवरम कुरन्ना सुन अतः जो देह बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे कभी अशुद्ध अर्थात अवैध आचरण नहीं करना चाहिए वह निष्काम कर्म द्वारा मोक्ष का द्वार खोले और स्वर्ग आदि पाने की ना करे। विराजते तथा विज्ञान जैसे लोहयुक्त सुवर्ण आग में पकाकर शुद्ध के बिना अपने स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता उसी प्रकार चित्त के राग आदि दोषों का नाश हुए बिना उसमें ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित नहीं होता है यम चरलोभा काम क्रोधावनुप्लव धर्मम पंथान आक्रम्य सानुबंधो विनशति जो लोभ काम क्रोध का अनुसरण करते हुए धर्म का उल्लंघन करके अधर्म का आचरण करने लगता है वह सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाता है शब्दा दिन ब्रजेद क्रोधो हर्षो विषादेह पर अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को कभी राग के वश में होकर शब्द आदि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसा करने पर हर्ष, क्रोध और और विषाद, इन सात्विक रजस तामस पंचभूता यह शरीर पाँच भूतों का विकार है और शत्रु रज एवं तम तीन गुणों से युक्त है इसमें रहकर कर यह निर्विकार आत्मा क्या कहकर किसकी निंदा और किसकी स्तुति करे इस स्पर्श रूप रथाद संगम गच्छन्ति बालिशा नाव गंत्य विज्ञान आत्मान पार्थिव गुणम अज्ञानी पुरुष स्पर्श रूप और रस आदि विषयों में आसक्त होते हैं वे विशिष्ट ज्ञान से रहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि यह शरीर पृथ्वी का विकार है मृण्म परिलिप्यते ही पार्थिवजम तथा देहो मृत विकारान्न नती जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से ही लिपा जाता है तो सुरक्षित रहता है उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर पृथ्वी के ही विकारभूत अन्न और जल के सेवन से ही नष्ट नहीं होता है मधु तैल पय सर्पि आसाई लवण गुण धान्या फल मूला मृद्विकाराबसा मधु मधुतेल दूध घी मांस लवण गुड़ धान्य फल मूल और जल ये सभी पृथ्वी के ही विकार हैं यदत्न्ता नौत्ख्यम समनुव्रजेत ग्राम्य महारे पदसार कान्ता आतिषंत्रपर यात्रा अद्याहारम व्यथित यथाम जैसे वन में रहने वाला संन्यासी स्वादिष्ट अन्न अर्थात मिठाई आदि के लिए उत्सुक नहीं होता वह शरीर निर्वाह के लिए स्वाधीन रूखा सूखा ग्रामीण आहार भी ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार संसार रूपी वन में रहने वाला गृहस्थ परिश्रम में संलग्न हो जीवन निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करे ठीक उसी तरह जैसे रोगों रोगी जीवन रक्षा के लिए औषध सेवन करता है सत्य सत्यशौचाज्याग वसा विक्रमेड़ झांत चां। धृत्या च बुद्ध्या च मनसा तपस भावान्वानुपृत्ता समीक्षा विषयात्मकां शांति उदारचित्त पुरुष सत्य सोच सरलता त्याग तेज पराक्रम क्षमा बुद्धि मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से अपने इंद्रियों को संयम में रखें सत्व नरत सा तमसा च चक्रवत चक्रवत्त परिवर्तनते यान जंतवो वृजम अजित इन्द्रिय जीव अज्ञान व सत्मरज और तम से मोहित हो निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं तस्मा सम्यक परीक्षेत दोषान अज्ञान संभवान अज्ञान प्रभुव दुखम अहंकार परित्यजें अत विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञान जनित दोषों की भली भांति परीक्षा करे तथा उस अज्ञान से उत्पन्न हुए दुख और अहंकार को त्याग दे महाभूताण इंद्रिया गुण सत्व रजस्तम त्रैलोक्यम से अहंकारे सर्व अहंकार प्रतिष्ठित पंच महाभूत शब्द आदि गुण सत्व रज और तम तथा लोकपालों सहित तीनों लोग यह सब कुछ अहंकार में ही प्रतिष्ठित है यते कालो गुणां तूते स्वंकार विद्या प्रवर्तकम् जैसे इस जगत में नियत काल यथा समय ऋतु संबंधी गुणों को प्रकट कर दिखाता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों में अहंकार को ही उनके कर्मों का प्रवर्तक जानना चाहिए सम्मोहकम तमो विद्या कृष्ण भज्ञान संभवम प्रीत दुख निबद्धांश्च समस्ताथो अहंकार सात्विक राजस और तामक तीन प्रकार का होता है तमो गुण मोह में डालने वाला तथा अंधकार के समान काला है उसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए प्रीति उत्पन्न करने वाले भाव सात्विक हैं और दुख देने वाले राजस इस प्रकार इन समस्त त्रिविध गुणों का स्वरूप जानना चाहिए सत्व रजस्य तमसस्बोधता प्रसादो हर्ष जाति असन्देहो धति स्मृति एक सत्वुणा विद्यामसा काम क्रोधो अब मैं तुम्हें सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के कार्य बताता हूँ सुनो प्रसन्नता हर्ष जनित प्रीति संदेह का अभाव धैर्य और स्मृति इन सबको सत्वगुण के कार्य समझो काम क्रोध प्रमाद लोभ मोह भय क्लांति विषाद शोक अप्रसन्नता मान दर्प और अनार्यता इन्हें रजोगुण और तमोगुण के कार्य समझना चाहिए दोषाण एवीना परीक्षा गुणलाघव एक इनके तथा ऐसे ही दूसरे दोषों के बड़े छोटे का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करके करें कि इनमें से एक एक दोष मुझमें है या नहीं यदि है तो कितनी मात्रा में है इस तरह विचार करते हुए सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें यदि के दोषा मनसा के बुद्धिया शिथिली पुनः के पुनराज युता पूर्व काल के, के मुख्यो ने किन किन दोषों का मन के द्वारा त्याग किया है और किन्हें बुद्धि के द्वारा शिथिल किया है कौन दोष बार बार आते और कौन मोह वश देने में असमर्थ हो से प्रतीत होते हैं के पितामह विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि तथा युक्तियों द्वारा किन दोषों के बला बल का विचार करे तात पितामह यह मेरा संशय है आप मुझसे इसका विवेचन कीजिए दोषे तथा कृतात्मा ने कहा राजन इन दोषों का मूल कारण है अज्ञान अतः मूल सहित इन दोषों का नाश हो जाने पर मनुष्य का अंतकरण विशुद्ध होता है और वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है जैसे लोहे की बनी हुई छेनी की धार लोह लोहमय साकल को काट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है उसी प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि तमोगुण जनित सहज दोषों को नष्ट करके उनके साथ ही स्वयं भी शांत हो जाती है अराज समताम संकम अकलमसम तत्सर्व देश बीजम सत्व आत्मा समम यद्यपि रजोगुण तमोगुण तथा काम मोह आदि दोषों से रहित शुद्ध सत्वगुण ये तीनों ही देहधारियों की देह की उत्पत्ति के मूल कारण है तथापि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उस पुरुष के लिए सत्वगुण ही समता का साधन है तस्मान आत्मता वर्जम रजश्च तम एवं रजस्तमोभ्या सत्म निर्मलताम अत जितात्मा पुरुष को रजोगुण और तमोगुण का त्याग ही करना चाहिए इन दोनों से छूट जाने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है अथवा मंत्र बदब्रूज आत्मा दाना युष्कृतम सवै हेतु शुद्ध धर्म अनुपाल अथवा बुद्धि को वश में करने के लिए शास्त्र विहित मंत्रयुक्त यज्ञादि कर्म को कुछ लोग दोषयुक्त बताते हैं परंतु वह मंत्रयुक्त धर्म भी निष्काम भाव से किए जाने पर नैराग्य का हेतु है तथा शुद्ध धर्म श्रम दम आदि के निरंतर पालन में भी वही निमित्त बनता है रसता धर्मयुक्ता कार्याण्यपे समाप्त अर्थयुक्ता चात्यर्थ कामान सर्वास्थ सेवते मनुष्य रजोगुण के अधीन होने पर उसके द्वारा भाति भाँति के अधर्मयुक्त एवं अर्थ अर्थयुक्त कर्म करने लगता है तथा वह संपूर्ण भोगों का अत्यंत पूर्वक सेवन करता है तमसा लोभयुक्ता क्रोधजाने चेब थे हिंसा विहारा निद्रासमन्वितः तस्त तमो गुण द्वारा मनुष्य लोभ और क्रोधजनित कर्मों का सेवन करता है हिंसात्मक कर्मों में उसकी विशेष सक्ति हो जाती है तथा वह हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है संसदे विमल श्रीमान श्रद्धा विद्या समन्वितः सत्वगुण में स्थित हुआ पुरुष शुद्ध सात्विक भावों को ही देखता और उन्हीं का आश्रय लेता है वह अत्यंत निर्मल और कांतिमान होता है उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता होती है ये श्री महाभारती शांति पर्व मोक्ष धर्म पर बढ़ी द्वाष् अध्यात्म कथन द्वादशा अधिक इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी आध्यात्मक कथन कत, विषयक दो अध्याय पूरा हुआ